गोपाल तपानी उपनिषद में भी बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है यहां लिखा है यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वे जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं है वो एक ही है। और सब यज्ञ के कर्ता सब ध्यान के कर्ता उन सबको भोगने वाले परमात्मा हैं जितने भी लोग यज्ञ कर रहे हैं दान कर रहे हैं वो सब भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के लिए ही है और नौवे अध्याय में तो भगवान ने कहा गीता में अर्जुन नहीं कर्मकांड में यज्ञ हीं तप में ही मंत्र में, में ही घी में आहुति और मैं ही अग्नि मैं ही हूं यहां पर सुध को जी भगवान के चौबीस अवतारों के विषय में बताते हैं चौबीस अवतारों से पहले हम भगवान के पुरुष अवतार की चर्चा करेंगे तीन भगवान के पुरुष अवतार हैं। करुणा दक्षाए गर्भोदक्षाई शीरो दक्षाई ये तीन पुरुष अवतार भगवान विष्णु हैं। करुणा दक्षाई कौन है, है भक्तों जिनके एक एक रोम से एक एक गोला पैदा होता है और बावन करोड़ योजन का ब्रह्मांड है आम तौर पर जो स्त्री पुरुष है उनके शरीर में साढ़े तीन करोड़ बाल है तो वो तो विराट पुरुष है उनके शरीर में कितना बाल होगा अरे जो पृथ्वी से लेकर आकाश को छूता है इसलिए असंख्य ब्रह्मांड भगवान करुणा दक्षाए विष्णु के रोम से निकलता है और उन गोले में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु असंख्य गोले हैं और उन गोलों में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु उन्हें लेटने की जगह नहीं मिलती उनके शरीर से पसीना बहता है एक समुद्र का निर्माण हो जाता है जिसका नाम है गर्भो दक्षाए समुंदर वे उसमें लेट जाते हैं उनकी नाभि से कमल का फूल खिलता और ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं और तीसरे महापुरुष है जिनका नाम है शीरो दक्षाय विष्णु ये परमात्मा कहलाते हैं अब हमें इस पंडाल से जाने के लिए चारों तरफ से तो बंद किया हुआ है ये यहां से रास्ता दिया हुआ है यहीं से हमें आना होगा यहीं से जाना होगा ये दरवाजा है अब घर में हम दरवाजे से आते और जाते हैं इसी प्रकार से शीरो दक्षाय विष्णु वो है दरवाजे अगर आप गीता में प्रवेश करते हो विराट रूप ग्यारहवे अध्याय में भगवान दो हाथ वाले थे चतुर्भुज बने और चतुर्भुज से भगवान विराट बन गए अर्जुन भयभीत होते हैं मुझे तो आपका पुरुषोत्तम रूप ही दिखाओ तो फिर भगवान विराट से चतुर्भुज चतुर्भुज से भगवान पुरुषोत्तम बन गए दो हाथ वाले तो भगवान को विराट बनने के लिए शीरो विष्णु में जाना पड़ा फिर भगवान विराट बन गए इसी प्रकार से अवतार के समय भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में आए थे देव की मैया के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े थे कंस के काराघर में देव की ने प्रार्थना करी तो भगवान चतुर्भुज से दो रूप वाले हो गए क्योंकि शीरो दक्षा विष्णु थे शीरो विष्णु से भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रकट हो गए इसलिए परमात्मा कहलाते हैं और हम कहते इन्होंने अवतार ले लिया इसी तरह परमात्मा के 24 अवतार भगवान का जो पहला अवतार है वो है कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी दूसरा अवतार भगवान का वराह जिनकी कथा आपको भागवत के तीसरे स्कंध में सुनने को मिलेगी तीसरा अवतार देव नारद ये ब्रह्मा जी की गोद से भगवान का अवतार हुआ और चौथा अवतार भगवान का कपिल जिनकी कथा आपको भागवत के तीसरे स्कंध में सुनने को मिलेगी <खँँग> पांचवा अवतार ठाकुर जी ने लिया नर और नारायण जिनकी कथा आपको श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में इनकी अवतार की कथा सुनने को मिलेगी और छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय स्वामी जी दत्तात्रेय स्वामी जी का चरित्र भी आपको चौथे स्कंध में सुनने को मिलेगा दत्तात्रेय महाराज जी की जो चौबीस गुरु की शिक्षा आप सबको सुनने को मिलेगी वो मिलेगी आपको श्रीमद् भागवत के ग्यारहवें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा जब देंगे सातवां अवतार भगवान का यज्ञ यज्ञ अवतार की कथा आपको सुनने को मिलेगी भागवत के चौथे स्कंध में आठवां स्कंद आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी हुआ इनका चरित्र आपको सुनने को मिलेगा भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में पांचवे अवतार भगवान का इनकी कथा आपको भागवत के चौथे स्कंद में सुनने को दसवा अवतार ठाकुर जी का मत्स्य इनकी कथा आपको श्रीमद भागवत के आठवें स्कंध में सुनने को मिलेगी ग्यारवा अवतार भगवान का कुर्म कच्चप इनकी कथा भी आपको श्रीमद भागवत महापुराण के आठवें स्कंध में बारवा धनवांतरी और तेरवा मोहिनी ये सब कथा आपको सुनने को मिलेगी भागवत के आठवें स्कंध में चौदवा अवतार भगवान का नरसिंह देव नरसिंह देव की कथा आती है श्रीमद भागवत के सातवें स्कंध में और पंद्रहवा अवतार ठाकुर जी ने लिया वामन वामन अवतार की कथा भी आपको श्रीमद भागवत महापुराण के आठवें स्कंद में सुनने को मिलेगी परशुराम जी का चरित्र तो हम कहते हुए आगे चलते हैं संक्षिप में परशुराम जी की मां का नाम था माता रेणु का और पिता का नाम है जमदा उस समय सहस्रभा अर्जुन थे जमदा की गांव को लेकर चले गए थे उस समय भगवान परशुराम जी ने सहस्रभा अर्जुन को मारा अरे बहुत बलशाली था हजार हाथ थे इसके इसने तो दस हाथ बीस हाथ वाले रावण को बंदी बना लिया था और जहां पर घोड़ों को बंद करते वहां पर बंद कर दिया था ले जाकर सहस्त्र भाव अर्जुन के बच्चे खेलते थे रावण से इतने शक्तिशाली थे लेकिन भगवान परशुराम जी ने उसकी लीला को समाप्त कर दिया भगवान परशुराम जी तपस्या करने के लिए चले गए थे सहस्त्र भाव अर्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने जमदा को मार दिया भगवान परशुराम जी तपस्या कर कर आए उनकी मां अपनी छाती को पीट रही थी तो माता रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा इसलिए भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा और भूमि ब्राह्मणों को दान दी ऐसे भगवान परशुराम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं सत्रवा अवतार भगवान का व्यास देव जी इनकी कथा तो अभी आपको आगे सुनने को मिलेगी और अट्ठारवा अवतार भगवान का रामचंद्र जी का इनकी कथा आपको श्रीमद भागवत महापुराण के नोवेल स्क में सुनने को मिलेगी सुखदेव महाराज जी ने दो अध्याय में राम कथा का वर्णन किया लेकिन भगवान ने चाहा तो यहां भक्तों की बड़ी जिज्ञासा है तो इन्हें काफी विस्तार से इनको कथा मैं सुनाऊंगा इनकी बड़ी जिज्ञासा है तो भक्तों को मैं नोबिल स्क में जब रामचरित्र आएगा तो बड़े विस्तार से हम राम कथा को भी कहेंगे और 19वां अवतार ठाकुर जी का है बलराम बलराम जी है 19वां अवतार और 20वां कृष्ण अब बलराम जी और भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप सुनोगे दसवें स्कंध में इक्कीसवा अवतार भगवान का हरि और बाईसवा अवतार भगवान का हंस हरि अवतार की कथा भी आपको भागवत महापुराण के आठवें स्कंद में सुनने को मिलेगी और हंस अवतार के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर हम आगे चलते हैं एक समय कुमार गणों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया ब्रह्मा जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो ठाकुर जी हंस बनकर आते हैं और ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश कुमार गणों को दिया सुधगो स्वामी जी कहते हैं कि ऋषि वरों भगवान का भविष्य में तेईसवा अवतार होगा बुद्ध अब यहां पर सुधगो स्वामी जी कह रहे कि भविष्य में होगा तो पांच हजार वर्ष पूर्व पहले सुधगो स्वामी जी ने कहा कि भविष्य में बुद्ध अवतार होगा लेकिन हमारे अनुसार भगवान ने बुद्ध अवतार ले लिया है बुद्ध अवतार के विषय में थोड़ी सी चर्चा करकर हम आके चलते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा को खत्म किया पहले लोग जीवों की बलि देते थे पशुओं की बलि देते थे कथा आती है कि एक समय भगवान बुद्ध गंदे वस्त्र और हाथ में चामर लेकर चले जहां पर असुर लोग यज्ञ कर रहे थे भगवान बुद्ध वहां पर गए असुरों ने जब देखा कि तेजस्वी ब्राह्मण है तेजस्वी ऋषि है खड़े हो गए और बैठने के लिए भगवान बुद्ध को हासन दिया हासन पर बैठने से पहले भक्तों भगवान बुद्ध ने उस हासन को चामर से साफ किया असुरु ने भगवान बुद्ध से दो प्रश्न किए कि आपके हाथ में क्या है भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे हाथ में चामर है मनुष्य अगर कहीं बैठते हैं तो बैठने से कहीं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है दबकर मर जाते इसलिए हमने व्रत ले रखा है कि पहले हम चामर से उस स्थान को साफ करते हैं उसके बाद हम बैठते हैं असुर लोग भयभीत हो गए असुर ने भगवान बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि आपके कपड़े गंदे क्यों हैं भगवान बुद्ध ने कहा कि कपड़े धोते समय कई छोटे छोटे कीटाणु धुलकर मर जाते इसलिए हमने व्रत ले रखा कपड़े ना धोने का अरे असुर लोग तो भयभीत हो गए असुर लोगों ने विचार किया कि भेटने से जीव मर रहे हैं धोने से जीव मर रहे हैं और हम तो यहां पर बलि दे रहे हैं जीवों को हम पर कितना पाप लगेगा इसलिए उस यज्ञ को असुरों ने बंद कर दिया एक कथा भगवान बुद्ध की ऐसी भी आती है एक समय भगवान बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए गाँव में भिक्षा मांगने के बाद भगवान बुद्ध आगे जा रहे हैं गांव वालों ने कहा कि महाराज आगे मत जाइए भगवान बुद्ध ने कहा क्यों बोले आगे बड़ा दुष्ट व्यक्ति रहता है बोले कौन बोले महाराज उंगली मार जिसको मारे उसकी उंगली काटे और गले में पहन ले बैसा भगवान बुद्ध ने कहा वो मारे कूटे कुछ भी करे मैं तो उससे भिक्षा लेकर ही आऊंगा चल दिए उंगली मार भक्तो पर्वत पर खड़ा था और दूर से कहे महाराज चले जाओ या आपने जो भेज धारण किया है इसकी मैं लाज रख रहा हूं भगवान बुद्ध ने कहा तू तो कुछ भी कर ले मैं तो तेर से भिक्षा लेकर ही जाऊंगा अब भक्तो भगवान बुद्ध चले गए वहां पर भगवान बुद्ध ने उंगली मार से कहा भिक्षाम दे उसने कहा नहीं धोगा तो भगवान ने कहा जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है वो पत्ता ही दे ये जोश में आ गया तलवार निकाली और इसने वृक्ष की एक डाल को ही काट दिया डाल काटकर कहता है कि महाराज लोर चलते बनो भगवान बुद्ध ने कहा इसे जोड़िए बोले में इसे जोड़ तो नहीं सकता तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिसे तुम जोड़ नहीं सकते हो उसे तोड़ने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है और वही उंगली मार भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और बुद्ध धर्म की स्थापना हो गई परम पूज्य श्री सुदगो स्वामी जी कहते हैं कि भविष्य में कलयुग में भगवान का अवतार होगा जो होगा नाम कलकी तो कलकी अवतार के चरित्र को आप सब भक्त सुनोगे भागवत के बारहवें स्कंद के अंदर श्री चेतनिया चरित अमृत में लिखा है भगवान के अवतारों के विषय में कि भगवान के जो अवतार होते हैं उसकी छह कैटेगरी के बताई गई है पहली कैटेगरी के भगवान के अवतारों की है पुरुष अवतार जो आपने सुना करुणा दक्षाए विष्णु गर्भोदक्षाए विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु और दूसरा गुण अवतार गुण अवतार के अंदर सतो गुण के अवतार विष्णु रजोगुण के अवतार ब्रह्मा और तमो गुण के अवतार हुए शंकर जी ये भगवान के गुण अवतार हैं तीसरी कैटेगरी भगवान के लीला अवतारों के विषय में बताई गई है और लीला अवतार भगवान के मत्स्य यज्ञ नरनारायण कपिल दत्तात्रेय प्रथोजी नरसिंह मा धनवंतरी मोहिनी वामन परसुराम ऋषभ प्रथु कुमार नारद वराह राम व्यास बलभद्र कृष्ण बुध कल्कि ये भगवान के जो अवतार हैं वो लीला अवतार हैं और फिर युग अवतार के विषय में वर्णन दिया गया है अब युग अवतार ये चौथी कैटेगरी है सतयुग में भगवान का रंग सफेद होता है त्रेता युग में भगवान लाल हो जाते हैं और कलयुग में काले हो जाते हैं लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन की बड़ी महानता बताई गई है इसलिए कलयुग के भक्तों जो अवतार हैं वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु फिर भगवान के अवतारों के विषय में बताया गया है पांचवा जिसे कहते हैं मनमंत्र मनमंत्र अवतारनमार मनमंत्र अवतार में यज्ञ विभू सत्यसेन हरि, वेंकुट अजीत वामन सर्वभोम, ऋषभ धर्मसेतु, सुधामा और यज्ञ यह भगवान के मनमंत्र अवतार शक्तिवेश भगवान के तीन ही अवतार हैं नरसिंह राम और कृष्ण तो ये तो चेतने चरद अमृत के माध्यम से हमने आपको बताया अब यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है परम पूज्य श्री सुतको स्वामी जी ने बीसवा अवतार कृष्ण कह दिया और कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण तो अवतारी है तो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक अट्ठाईस में श्री सुधु स्वामी जी अपनी भूल को सुधार रहे हैं क्या कहते हैं सुध स्वामी जी एता चान सा कला पुंसा स्तुत भगवान स्वयं इंद्रि वय लोकम मुढ़ युगे युगे इंद्र वामन नरसिंह आदि भगवान के कला अवतार लीला अवतार शक्तिवेश अवतार आवेश अवतार लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है